चिंतन ईर्ष्या की प्रवृत्ति स्वामी आत्मानंद मनुष्य के अंतकरण में एक ऐसी भी प्रवृत्ति होती है जिसके कारण वह दूसरों को सफलता दे अपने भीतर जलन का अनुभव करता है इसे ईर्ष्या कहकर पुकारा गया है यह एक मानसिक रोग है जो मनुष्य मन को संतप्त करता रहता है शरीर को संतप्त करने वाला रोग तो उपचार से ठीक हो जाता है पर ईर्ष्या का उपचार सहज नहीं है शरीर में ताप पैदा करने वाले रोग को रोगी अनुभव करता है और फलस्वरूप वह अपने को अस्वस्थ समझ उसके उपचार के लिए स्वयं चेष्टाशील होता है पर ईर्ष्या ऐसा रोग है कि रोगी अपने को अस्वस्थ ही अनुभव नहीं करता फलतः उसे दूर करने की चेष्टा का उसमें सर्वथा अभाव होता है यही उस रोग को विकट बना देता है रोग को दूर करने के लिए दो बातें आवश्यक होती है एक तो यह अनुभव करना कि मैं रोगी हूँ और दूसरी उसे दूर करने के लिए चेष्टाशील होना ईर्ष्या रोग से ग्रसित व्यक्ति में इन दोनों बातों का अभाव होता है ईर्ष्यालु व्यक्ति जिसके प्रति ईर्ष्या करता है उसके गुण भी उसे दुर्गुण प्रतीत होते हैं उसकी अच्छाई भी उसे बुराई के रूप में भाषित होती है उसकी सफलता उसके लिए असह्य हो जाती है जहाँ लोग किसी व्यक्ति के गुण गाते हैं वहीं ईर्ष्यालु उसके भीतर कालिमा ढूंढने की चेष्टा करता है मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सिंहका को ईर्ष्या के रूप में सांकेतिक सांकेतित किया है श्री हनुमान जब समुद्र लंघन कर रहे हैं तब सिंह दूसरी बाधा के रूप में उनके सामने आती है उसका वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं निशर एक सिंधु मह रही करीमाया नभ के खग गही जीव जन तुझे गगन उड़ाही जल बिलोक तिन कही छाह सक सोन उड़ाई यही विधि सदा गगन चर खाई सोई चल हनुमान कह कि तासु कपट कपितुर तहीं चिन्ह ताही मारी मारु तुतबीरा बारिधि पार गय धीरा सिंह का ऊपर उड़कर जाने वालों की छाया पकड़कर नीचे खींचती है और उनका भक्षण करती है यह सांकेतिक भाषा है जो भी ऊपर उड़ते हैं जिनकी ख्याति होती है जो लोगों की दृष्टि में वरेण्य होते हैं ईर्ष्यालु व्यक्ति केवल उनमें छाया देखने की चेष्टा करता है उनमें कालिमा ढूंढता है और उस कालिमा को पकड़कर उन्हें नीचे गिरा उन्हें खाने में सुख का अनुभव करता है हनुमान जी को लगा कि उनकी गति रुक रही है वे तो भक्ति स्वरूपा सीता जी की प्राप्ति के लिए अहंकार समुद्र का लंघन कर रहे हैं उन्हें लगता है कि कोई उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है वे तो साधक हैं अपने भीतर झांकते हैं उन्हें सिंहका का रूप ईर्ष्यावृत्ति दिखाई पड़ती है वे निर्भय हो रहे हो उसे नष्ट कर देते हैं और इस प्रकार ईर्ष्या की बाधा को दूर करते हैं ईर्ष्या और द्वेष का चोली दामन का साथ है दोनों में थोड़ा अंतर है ईर्ष्यालु व्यक्ति स्वयं जलता है पर द्वेषी व्यक्ति खुद तो जलता ही है साथ ही जिसके प्रति द्वेष करता है उसे भी जलाता है द्वेष शब्द का अर्थ ही होता है जो दोनों ओर जलाए ईर्ष्या की प्रकृति बड़ी विचित्र है सामान्यतः किसी को दुखी देखकर हमें भी कष्ट का अनुभव होता है और किसी को सुखी देखकर हम भी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं पर ईर्ष्यालु के साथ ठीक इसका विपरीत होता है वह किसी को दुख कष्ट में पड़ा देख सुख का अनुभव करता है तथा किसी को सुखी देख दुख की ज्वाला में जलता है यह ईर्ष्या की मात्रा हम भारतीयों में अधिक है स्वामी विवेकानंद एक बार कही उठे थे ईर्ष्या हमारे दासुलब राष्ट्रीय चरित्र का धब्बा है औरों का तो क्या कहना स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान भी इस ईर्ष्या के कारण हमारा कुछ भला नहीं कर सकता ईर्ष्या को दूर करने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि यह एक प्राणघाती रोग है दूसरा कदम यह होगा कि जिस व्यक्ति के प्रति हम ईर्ष्यालु हैं उसके गुणों को बारम्बार अपने मन में बलपूर्वक उठाना होगा तीसरा कदम यह होगा कि रोग की विभीषिका को समझकर हम उसके प्रति निर्मम हो जाएं। केवल इस प्रकार ही ईर्ष्या के परिणामों से बचा जा सकता है